सांग के दर्शन पर विचार कर रहे हैं सांग के कहा भाई प्रती है, है। इसलिए आत्मा को चिदा मानना उचित नहीं किंतु आत्मा केवल है। और उसे जाड्यता आदि का अनुभूति हुआ प्रकृति के कारण से प्रकृति ऐसे क्यों करती है तो प्रकृति प्रवृत्ति हुई है भोगवर्ग देने के लिए ये उन्होंने कहा था ननु असंगत्वेना, प्रकृति पुरुष और अत्यंत विविध प्रकृति प्रवृत्तिया महाराज आपका जो चित्त है जो पुरुष है जो आत्मा है वो तो अत्यंत असंग है यदि अत्यंत असंग है प्रकृति और पुरुष अत्यंत विविध होगा पृथक होगा जब अत्यंत पृथक है प्रकृति प्रवृत्त होकर के उस पुरुष को भोग और अपवर कैसे दे सकती है बिना संग का प्रकृति का संग पुरुष के साथ हुए बिना वह तो भोग और अपवर हो नहीं सकता और आप संग मानते ही नहीं क्योंकि पुरुष का स्वरूप ही असंग स्वरूप है असंघ स्वरूप वाले पुरुष का प्रकृति से संग हो नहीं सकता हुए बिना भोग और अपर प्रकृति कैसे दे सकती है अतिव्यवस्था आपका ठीक नहीं है सिद्धांत ही कहता है सांख्य दर्शन वाला कई और विवेक है तो दोनों पृथक कभी वो संग हुआ ही नहीं लेकिन उनकी पृथकत्व का अग्रहणाथ ग्रहण ना होने के कारण भोग अर्पर सब कुछ हो रहा है विवेक का अग्रह हुआ है अवेक का ग्रहण होना ही विवेक ख्या तयोर विवेकस्य अग्रहणा पुरुषे भोगपूर्व व्यवहेते पुरुष में भोग और अपूर्व दोनों का व्यवहार हो जाता है इत्याह इह असायाचित मोक्षो वेदाग्रहा मुक्ति व्यवस्था पूर्व चिद्भिध्या कार्तक पूर्व चिद्दृधा न्याय का नाम न्यायकों के समान इसलिए हम भी पुरुष को अनंत माने में क्या कहा जीव आत्मा कितने हैं पहले पहले दो है आत्मा दो है या मैं कहना आत्मा जीवात्मा परमात्मा चेती परमात्मा तो एक सर्वज्ञ सर्वेश्वर जीवस्तु प्रतिशम अनंत अनेक मान लिया आत्मा पहले जैसा नहीं आए अनेक आत्मा माना इसलिए हम भी उसी प्रकार से अनेक आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था बन जाएगा हमारा काम। अनेक का आत्मा कैसे होगी जाएगा। जिस आत्मा ने विवेक कर लिया जिस आत्मा संबंधी बुद्धि विवेक कर लेती है उस आत्मा मुक्त हो जाएगा और जिस आत्म संबंधी बुद्धि विवेक नहीं की है उसको बंधन महसूस होते रहेगा हो रहा है सब कुछ कहा बुद्धि में महात में बुद्धि में ही बंधन है बुद्धि में ही मोक्ष है मनो एवं कारण बंध मोक्षा तो बुद्धि में बंधन है बुद्धि में मोक्ष है क्यों बुद्धि में अविवेक है तो बंधन है बुद्धि में विवेक है तो मोक्ष है बुद्धि में क्या अविवेक है बुद्धि में विवेक यही है कि पुरुष मेरा है पुरुष मेरा है मैं पुरुष संबंधी नहीं हूं अच्छा मैं पुरुष को भोग दूंगी ऐसे जो विचार है वही अविवेक जन्य विचार है इस विचार के वजह से वह स्वगत बंधन को आरोपित कर देती है पुरुष में अच्छा विवेक ग्रह हो जाएगा पुरुष उसको देख लिया ऐसा नहीं था पुरुष ने देख लिया का मतलब क्या प्रकृति के अंदर विवेक जागृत हुआ कि ये अलग है मैं अलग हूं तो शर्मिंदा हो जाएगा अच्छे भी अलग है ये मेरे नहीं है जब तो मैं क्यों इनका पीछे घूम रही हूं जैसा आजकल भी हो जाता है है ना कॉलेज में लड़कियां भी जाती है लड़के भी जाते हैं कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है वो सोचती है मेरा है बाया पता चलता है दूसरे का है तब तो क्या करेगी पीछे हट जाएगी समझ करेगी व्यवहार होगा नहीं होगा तो राजा भोज को महात्मा ने की कृपा गया महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ महात्मा ने फल दिया तो क्या चाहिए आप मेरी है तो मेरे को जो मिला हुआ चीज मैं मेरी से बांट हु तेरी हो गई और मेरी थी नहीं वो वो वो भी उसकी भी प्रेम कहा था राजा के साथ था नहीं वो मंत्री के साथ था वो ले जाकर से मेरा प्रियतम को मैं दे दू ये सोच करके उस फल को प्रियतम मंत्री को दे दिया मंत्री ने भी क्या किया ना अपने पत्नी को दिया ना खुद खाया वो ले जाकर कुछ वेश्या को दिया जो उसकी प्रियतमा थी और वेश्या प, राजा का दासी थी इसलिए दासी ने सोचा मैं अपने स्वामी को दे जो मेरे को रोटी दे रहा है लाकर वापस राजा के पास है। राजा ने देखा ये क्या हो गया जिसको मैंने समझा मेरी वो मेरी नहीं तब असरी पोल बड्डी खोली तो विवेक हो गया पृथक हो गए दोनों ये बाबा बन के सन्यासी हो गया राजा ने देखो छोड़ो ये राजवाज सब झूठा है ये प्रेम वगैरह सब झूठा है छोड़ करके सन्यासी हो गया ऐसे बुद्धि क्या हो जाएगी जिस पुरुष को अपना मान रही है उसे पता चलता ये पुरुष मेरा नहीं आज तक मेरा समझ रही थी ये ये मेरा नहीं ये तो अपने असंग रहने वाला बाबा है ये तो अपने मस्ती में मस्त आनंद रूप वाला है इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है तब पीछे हट जाती है भोग आप वर्ग देना बंद हो गया तीसरे कहते कि देखो बंद मुक्ति व्यवस्था बंद और मुक्ति व्यवस्था के लिए ही हमने पूर्वेशम उन नया कार्यो के समान में भी सिद्धविधा जीव में हूं असंगाया बंद मोक्षो भेद अग्रह मतौ असंग पुरुष में बंद और मोक्ष दोनों का जो व्यवहार है भेद का अग्रह के बुद्धि के कारण से हुआ मतऊ भेद अग्रह मतौ मे बुद्धि में जो भेद का अग्रह हो रखा है उस आग्रह के कारण से भेद का आग्रह और कुछ लोग भेद के आग्रह के कारण से ऐसे भी प्रतिशेद कर देते हैं भेद आग्रह, भेद आग्रह भेदाग्रह अकस्म हो ही जाता है तो आ है आ है। भेद आग्रह भेद में ही निष्ठा है जिसका असंग में निष्ठा नहीं रहा ऐसा भी कुछ लोग क्या कर देते हैं ऐसा नहीं वास्तव में यहां भेद अग्रह विवेक आग्रह यही तार्किदि व सांख्य आत्म भेद अंगीकृत्यादियों के समान सांख्यों के द्वारा भी भेद का अग्रह मैंने जीवन का भेद आत्मा का भेद को स्वीकार कर लिया गया है प्रकृति सद्भावे पुरुषि तब पूछा सांख्यों से न्यायिक आदि लोग भाई तुम्हारे इस कथन में क्या प्रमाण है वो तो भी श्रुति को उपस्थापित कर देते देखो देते महाता परम प्रकृति दे। असंगता दोनों हैं महत परम अव्यक्तम प्रकृति पुरुष पर कठोपनिषद वा अव्यक्त शब्द द्वारा प्रकृति का ही कथन है और श्रुत असंगता श्रुति में असंगता का भी कथन हुआ है कहा असंग पुरुष में इत इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह पुरुष तत्व असंग है और प्रकृति नाम का एक दूसरा तत्व है जिसके अंदर वास्तव मोक्ष है किंतु विवेक का आग्रह की वजह से पुरुष में बद्ध बंधता और मोक्षता दोनों का औपचारिक आरोपित व्यवहार हो जाता है वास्तविक नहीं है विवेक नहीं विवेक ज्ञान नहीं होता तावत काल पर अपने आप को बुद्ध मानता है अपने आप को अल्पज्ञ मानता है अल्पशक्तिमान मानता है सारा चीज मानते रहता है सब विवेक का है ना सुनना तो आसान होता है लेकिन विवेक ज्ञान हो जाए वह उसकी अनुभूतिपूर्वी का स्मृति सम्यक हो जाए स्वरूप का तावत काल पर है अल्पज्ञा असब्द असमर्थ सारी उपाधिगत तो दोष पुरुष में आरोपित होते रहता है उपाधिगत तो न्यूनता पुरुष में आरोपित हो जाता है उपाधि परिच्छि असर्वज्ञ है अल्पज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं है अल्पशक्तिमान है तो उपाधि है ना वैसा आप अपने आप को मान लिए, क्योंकि आप उपाधि के अधीन हैं, उपाधि आपके अधीन नहीं आप मन के अधीन है मन के अधीन आप नहीं है आपके अधीन मन होना चाहिए था लेकिन आप क्या हो गए हो मन के अधीन हो गए हो जैसा कहे, वैसे काम मनवार मन जैसे चाहे वैसे करते मन के नाचेने में नाच रहे हैं इसीलिए हम लोग अपने आप को शुद्र मानने लगे इसलिए कृपण प्रदान हम लोग कृपण है जैसे करोड़ों रुपया है फिर भी एक रुपया देने में आगे रोता है वैसे तो महान शक्तिमान हो और अपने को के खुटु खुटु कर कृपण है।, है ना ये खंजू से अपनी शक्ति का पहचान भी नहीं है का गया एवं जीव विषयाम वाद्य प्रतिपत्ति प्रदर्शय। इस प्रकार के जीव विषय वाद्यों की प्रतिपत्ति सांख्य तक दिखा दे, चार वाक से अब अपने आप उसने मत वेदांत बताने से पहले तत्पदार्थ संबंधी विचार बता देंगे विवाद वाद्यों का विप्रतिपत्ति ईश्वर संबंधी भी बताना चाहते हैं पहले एवं जीव विषयाम वाद्य प्रतिपति प्रदर्श् विषयाम ताम प्रदर्शित अब ईश्वर विषय जो वाद्यों की प्रतिपत्ति उसे दिखाने के लिए पहले ईश्वर का रूप को स्थापित करती ईश्वर है ना वाद्यों से प्रतिपत्ति का विचार किया जब ईश्वर हो ही नहीं तो उसकी प्रतिपति क्या है ये तब वो कैसा है जब बोलोगे अपना अपना सभी लोग अपने अपने व्याख्यान करेंगे अनेक अनेक व्याख्या कर देंगे तो जब तक वस्तु कोई चीज है ही नहीं तो उसकी व्याख्या कौन क्या करे खपुष्प की व्याख्या करके आज तक तो कोई वादी प्रतिपत्ति किया वादियों में विप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति खपुष्प को लेकर आज तक नहीं है न कभी होगा लेकिन जिस चीज का भाव पदार्थ और है कह देते हो ना उसी में लड़ाई हो आप जिसको है कहते हो तो झट पूछे कैसा है आप आखिर नीला है काला है बस लड़ाई चल आपने नीला क्यों कहा वो काला कहूंगा मैं उसको दूसरा आएगा ना नीला है ना काला वो पीला है हो गया ना बेगा क्यों हो रहा है काला बोलने वाला काला जश्न पहन रखा है नीला बोलने वाला नीला चसा पहना पीला बोलने वाला पीला जैसा पहन लिया, और पीला पीला सब दिख रहा है ये है तो तो तो कालिदास का भारती की भारतीय एक द्वितीय वो तो कहते हैं कालिदास ने कहा सोचा दूसरा वो सोचा तो एक आंख फोड़ेगी तो मैं दो आंख फोड़ दूंगा तो अपनी व्याख्या उसकी दूसरी थी अब वो सोच रही क्या अरे ये तो द्वित कह रहा वो अपनी व्याख्या समझ रही है इशारे से तो बात हो रही थी ना फिर पढ़ा दे तो चुप चाप हाथ से दिखाना बोलना नहीं कुछ बोलोगे तो पता चलेगा अनपढ़ शास्त्र बिठा दिया ना उसको जबरदस्ती तो यूं कही तो उसने यू कहा अरे तुझने क्या सोचा था तू एक अंक फोड़ेगी मैं तेरा दोनों अंक फोड़ दूंगा अब वो सोच रहा है सोच रही है द्वैत द्वैत कहता कि कह रहा है। फिर उसने कहा तीन पांच शरीर। तीन शरीर वाला आदमी होता है और तो पांच कोष वाला आदमी होता है ये ऐसा व्याख्या कर ली अपने आप भारतीय उसके समझ क्या था उसका समझ ये था तीन का मतलब वो अंदाज लगा से तीन क्या बोलना चाह रही है पहले तो एक काम हो रही थी और तीन बोल रही है तीन क्या करेगी ये वो कहने का पद उसने सोचा मैं मेरा पति मेरा बेटा तीन हम हैं वो कहते तो है।, है तो तीन हम पांच हैं लड़ने को हमारी संख्या ज्यादा है मैं मेरे पति और तीन बच्चे मेरे अरे अपनी व्याख्या ले रहा वो अपनी इशारा हो कुछ रहा है और अर्थ के व्याख्या होते जा रहा है वो पंडित तो अर्थ की दूसरे अर्थ कर दे रहे हैं कुछ सात अर्थ हो रहा है देखो हमारे पुरुष ने कहा ना उसका अर्थ होता है वो तो पंडित उसे अपनी व्याख्यान कर रहे हैं और अपनी सोच, सोच रहे हैं भारतीय कुछ और गणित लगा रही है सारा काम विवाद विवाद हो गया अवंत में जीत गई कालिदास भारती परास्त हो गए एक कहानी है ना सुप्रसिद्ध कहानी तो यही होता है कि आप कोई चीज इतना है ऐसा है या वैसा कुछ ही बोलोगे ना तुरंत दूसरों के खड़ा हो जाए ऐसा नहीं वैसा है बोलते आदमी का स्वभाव बुद्धि का स्वभाव मुंडे मुंडे मत कहना ही नहीं है <laughs> तो कहने से तो सब गड़बड़ हो रहा है कि आचार्य शंकर ने कहा, कहा अब रामानुज ने विरोध कर दिया यही होता है अब अधिकारी भेद आवश्यक भी है सभी दर्शन अधिकारी भेद से सभी दर्शनों की आवश्यकता भी है एक दृष्टिकोण से दूसरी दृष्टिकोण से कलुक्त अभिवृद्धि कैसे होती कलियुग जवान कैसे होएगा यदि दसो बीसों आचार्य पैदा न होते रहती रह सत्यु से जैसे चले आया वैसे व्यवस्था चलती रहती तो कलियुग कैसे होता एक कली कैसे जवान बनता इसलिए भगवान ने अपने रामानुज आचार्य रामान्य वल्लचार्य आचार्य वो आचार्य भी उनसे भी अभी कलयुग कलियुग बन नहीं रहा है अभी बेचारा बिल्कुल मुन्ना बच्चा बना हुआ है कलयुग, को भेज दो वर्णाधिक संप्रदाय चालू कर दो, दो, दो, दो। सकल वैदिक धर्मों के वैदिक संस्कारों को विरुद्ध नहीं चलते कहानी के लिए वेद मान भी रहे हैं यानी वेदों का पालन नहीं करते दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर प्रांत में ऐसे एक, एक दो दो संप्रदाय मिलेगा जो वैदिक जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था संस्कारों को नहीं मानते गुरु नानक क्या है उनके में वर्ण व्यवस्था नहीं आश्रम व्यवस्था नहीं संस्कार नहीं न जन्म न चोटी न फोटी न कुछ नहीं भी होता है मंगल सूत्र में पुत्र कुछ दो पशु को इकट्ठा कर दो तो गाय और को सांठ आदमी स्त्री इकट्ठे हो गए शादी हो गया भोग हो, हो गया कुछ ना पहनना ना चिन्ह है न कुछ है न कर पाठ कर दिया गुरु ग्रंथ साहेब का शादी हो गई न फेरी नहीं कुछ नहीं संकल्प नहीं ऐसा हर जगह व्यास एक व्यासंप्रदाय राजस्थान हर जगह मिली गई यूपी में भी एक कबीरा पूरा ही उल्टा बड़ा बात है कहा इन लोगों ने उसको अंधिकारी के हाथ सब नास्तिक हो जाए भगवान ने पैदा कर दिया जो कि वर्णातीत संप्रदाय का या तो ऐसा कहो की जितने आए हुए हैं ये सब ऐसे लोग अब तो दूसरी व्यवस्था क्या है कलियुग में अधिकारी ही इस तरह के पैदा हो रहे हैं तो ऐसे ही ज्ञान उनके लिए जरूरत है ऐसे ही कर्म उनके लिए जाएगा वैदिक कर्म के अधिकारी पैदा ही नहीं हो रहा वैदिक उपासना के अधिकारी पैदा ही नहीं होते हैं कलयुग में थोड़े बहुत होते हैं तो उनके लिए वैदिक संप्रदाय है संप्र मानने वाले वर्ण व्यवस्था व्यवस्था आश्रम संस्कार व्यवस्था को मानने वाले कम है ना आज जनों में संस्कार करते हैं छोटे संस्कार करने वाले भी हैं सब अधिकारी भेदांत युग में पैदा होने वाले जीवों का सामर्थ्य भेद के अनुसार उनके वहां ऐसे लोग पैदा होंगे आचार्य लोग होंगे गुरु लोग होंगे और वह समाज को पूरा का पूरा वेद विरुद्ध प्रचलन में डाले क्योंकि भगवान ने देखा स्वयं आकर के तलि को आरंभ करने के लिए कोशिश किया स्वयं की सुरक्षा है बुद्ध भगवान विष्णु भागत रहे ना बुद्ध बखिर क्या क्या नासुरता फैला स्वयं भगवान आए बुद्ध के रूप में कलयुग को शुरू करने के लिए और नास्तिकवाद को आरम्भ कर दिया फिर भी लोग आस्तिक बने रह गए तो भगवान ने देखा मेरा भी काम नहीं चल रहा और क्या करें इनको इनके जैसे आदमी को भेजना पड़ेगा कुछ रद्दी सिद्धि चमत्कार करने वाले चाहिए ना तब तो दुनिया भेट बकरी से पीछे पीछे घूमेगी उनसे संतों को छोड़ा एक ही रास्ता संतों को बहुत मानते हैं लोग संतों को छोड़ दो तो संत रूप में न सब आ गए विद्वान ज्ञानी रूप में ना आ गए और विभिन्न चमत्कार करके सबको बेकूफ बना और कहा कि जनों की जरूरत नहीं छोटी की जरूरत नहीं ब्राह्मण क्षेत्र व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की जरूरत नहीं संस्कार करने कोई जरूरत नहीं तुम आत्मा हो तुम ब्रह्म हो तुम ज्ञानी हो अन्य विकारियों को बोल तुम ब्रह्म हो क्या जरूरत है न बंदो नोशा परमार्थता बंधन नहीं मोक्ष नहीं ये पारमार्थिक है इसलिए वर्ण व्यवस्था की जरूरत आश्र नहीं आश्रम व्यवस्था की जरूरत नहीं बात कौन सुनता आशिक तो सुनेगा नहीं इसलिए क्या कर भय से वेद बुलवा दिया अब वेद बोलने लग गया सिद्धि को जो रही तो महान ज्ञानी जो कह रहा बिल्कुल सही होगा इसलिए सब छोड़ दो सब छोड़ दिया लोगों ने हर जगह ऐसे मिलेगा कहीं कोई भय वेद बुलवा दे रहा है कहीं कोई और चमत्कार कर रहा है प्रत्येक ने क्या कर दी सोना, सोना को मिट्टी हो गया महान ज्ञानी पुरुष जो कहता है उसको पालन करो उसने कहा जरूर छोटी नहीं पहनना बस सबने छोड़ दी क्यों तो तुम ब्रह्म हो आप ब्रह्म मूर्ख अज्ञानी केले सब होता है तुम साक्षात हो तुम ज्ञान स्वरूप हो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी छोड़ दिया ये भगवान का खेल है जैसा युग है, जैसा जीव वैसा उपदेश को डाल दिया, सब क्या हम कैसे जी रहे? जी रहे। बात करते ऊंची, और रहते हैं बात तो कर रहे हैं की बात कर रहे हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल अवैध तरीके से वेद क्या कहता है वास्तव में कहा गया इसलिए अंतशाक्त ब्रहिशैव व्यवहारे वैष्णवदाचरित अंतशाक्त ब्रहिशैव व्यवहारे वैष्णव अंदर से शक्ति की उपासना करनी चाहिए बाहर से शिव की उपासना व्यवहार में वैष्णव के समान शुद्ध पवित्रता पूरा ध्यान रखना क्या बहुत पवित्र देखते अयोध्या वगैरह तो तो में जब जानते ब्राह्मणों को देखो माध्यम संप्रदाय के अरे राम राम बड़ा मुश्किल उनके यहाँ आप जिस बर्तन को छूपी देंगे उसको छुएगा नहीं वो जिस कुआं में आपने नहा उस कुआ में नहाएगा नहीं वो बालक कुआ में नहाएंगे अपनी कुआं अलग रखेंगे उसमें नहाएंगे उसी का पानी को लाएंगे पूरी शुद्धि का ध्यान कभी व्यवहार वैष्णव के समान शुद्ध होना चाहिए इसीलिए हमारे वैलिक संप्रदाय क्या है पंचदेव उपासना एक की उपासना ही होता है केवल कृष्ण भगवान को लोग ना करें कृष्ण कृष्ण कभी कभी राम राम राम राम वेरी संप्रदाय में लिखा है वह भी सनातन धर्म में पंचदेव उपासना जैसी पद्धति है पंचदेव अधिक वैष्णव शाख गारूर्य की उपासना सूर्य, सूर्य भगवान गणेश भगवान शक्ति विष्णु शिव सै क्या करते हैं शिव जी को बीच में बिठाएंगे पांच देवताओं शिवजी को बीच में इधर गणेश जी हो गया इधर सूर्य है इधर शक्ति है इधर विष्णु है तो वैष्णव क्या करेगा बीच में विष्णु को बैठा के शिव जी को वहां बिठा देगा प्रधान वो रहेगा, लेकिन अन्य की भी पूजा करेगा प्रधान एक ही होगा बाकी गौन होगा पूजा पांचों की होगी भले चार की पंचोपचार पूजा करेंगे लेकिन बीच जो प्रधान देवता जो है उसमें सोडशार पूजन कर देंगे इन पांचों की पूजा करना हमारे यहाँ विधि है अब क्या हो रहा उल्टा जो वैष्णव है का पूजा नहीं करेगा जो शैव है विष्णु की पूजा ही नहीं करेगा ये हमारे यहाँ वैदिक संप्रदाय नहीं शुका शुका है अवैध संप्रदाय बल्कि उल्टा क्या हो गया आज शिव परिवार की पूजा करती इसीलिए पंचदेव नहीं क्यों विष्णु आ जाता ना छोड़ दिया विष्णु भगवान को छोड़ देते हैं सूर्य को छोड़ देते हैं शिव परिवार को बैठा शिव जी पार्वती कार्तिक हुआ और उसका जो है गणेश जी हो गया और कुबेर को बिठा दिया नंदी तो है सामने सबका अपना अपना वाहन तो ही तो कुबेर को ले गया पैसों तो के लिए पांच देव हो गए पांच वो भी हो तेरा है और राम वाले के ने सीता पर राम परिवार को ले। राम परिवार राम सीता लक्ष्मी भर छत में पांच हो गया ना पांच देवता हमारे यहाँ भी है सब पांच पांच देवता अपने अपने बनाने लग गए पंच भी तो है पंचायतन तो हो ही गया कृष्ण वाले अरे राधा कृष्ण ही बलराम है देवती है और इन सबका देवता वसुदेव हम मानते नहीं पांच हमारे प्रमुख हमारे राधा कृष्ण बात की सुनता तो। हूँ तो क्या करेंगे कोई भी ये जो आज तथा तो अपने को वैष्णव मान रहे हैं चाहे राम वाले हो कृष्ण वाले हो चाहे शिव वाले हो चाहे विष्णु वाले हो कोई भी आज जो चल भी रहे अपने आपको वैदिक मान रहे हैं वो भी वास्तव में अवैध में अवैध हमने जो छपा है शिव मानस जो शिव पूजा पद्धति प्रकाश उसका हमने देखा होगा उसमें दिया है सब पंचायत साहब लिखा हूँ क्या बुरा लगे भला ये सब अवैधिक संप्रदाय और तीनों पद से पूजा का भी लिखा हर एक अंग की जो है प्रत्येक उपचारों में वैदिक मंत्र पौराणिक मंत्र आगम मंत्र को दिया तो ये लोग क्या हम करते में मिक्स कर देते हैं दो उपचार वेद मंत्र से कर रहे हैं दो उपचार पौराणिक मंत्र से कर रहे हैं दो उपचार जो है आगम मंत्र से कर दे रहे नहीं षोश जो उपचार होते हैं पूरे सोलह चीज को या तो सोलह वैदिक मंत्र का इस्तेमाल करो या सोलह पौराण मंत्र का इस्तेमाल करो या सोलह आगम मंत्र का इस्तेमाल करो चारो चारे दो नहीं करना है और ना वैदिक रहा ना पौराणिक पति से पूजा हुई ना वैदिक पति से पूजा हुई ना आगम पति से पूजा हुई किस पति से पूजा हुई खिचड़ी पद्धति से पूजा हुई कहना पड़ेगा पूजा पाठ हो रहे हो पूजा पाठ हो रहा है सब कलियुक्त में जो होना चाहिए ना भ्रष्टता हर चीज में इस तरह और लोगों को सच्चाई पता ही नहीं है आज के जो पंडितों को भी मालूम है मैंने बड़े मंडलेश्वरों से भी चर्चा किया अच्छे विद्द्वान मामले तो आप अपने आश्रमों में जो मंदिर रख रहे हो इसे शिव पंचायतन क्यों शिव परिवार क्यों शिव पंचायतन होना चाहिए और कर रहे हो आप शिव परिवार क्या है ये कौन सी वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है शिव परिवार की पूजा करने की हम तो परिवारवाद से ऊपर उठ करके मोक्ष को जाना चाह रहे हैं और उल्टे परिवार की पूजा करके परिवार में ही रहना चाहते हैं जिसकी जैसी पूजा करो वही भावना बनेगी हम परिवार की भावना से पूजा करें तो हम भी परिवार बाद में फंस गए ना मुक्त से हर परिवार की तो राम परिवार की स्थापना धर्म के वृद्ध बात और हर आश्रम वाले हर मंडेश्वर महात्मा सब विद्वान लोग यही गलत काम कलियुग में करते और कोई भी आश्रम ऐसा है जो शिव पंचायत में स्थापना करके इसको शुरुआत करे कहीं सकता कहें नहीं ऐसा होना चाहिए हमारे भक्त लोग ऐसे करो बोलते भी नहीं बोले इसलिए यह सब क्यों हुआ है कारण हमने ईश्वर को माना इसलिए ये सब वादी इकट्ठा हो गए और वे प्रतिपत्तियां पैदा कर ईश्वर है ये सिद्ध करना पड़ा और है करके सिद्ध करने का नतीजा निकला सकल वादियों ने खड़ी कर दी प्रतिपति कैसी है उसी का वर्णन करने जा रहे हैं चित सन्निध प्रवृत्ताया प्रकृतर ही नियामकम ईश्वरम ब्रुवते योगीवे परिध प्रवृत्ताया प्रकृत ही नियामकं ईश्वरं ब्रुवते योगा, योगा चित पुरुष के सन्निधि में जो प्रवृत्ति प्रकृति है उस प्रकृति का नियामक प्रकृति जड़ है अपने आप सोच के नियमन नहीं कर सकती उसको कोई नियंत्रण करने वाला चाहिए और नियंत्रण की तो सृष्टि देती रहेगी तो प्रलय करते तो प्रलय करती रहेगी एक जैसा होते रहेगा फिर नियमन करने को कोई तो चाहिए ना नियामक ना हो एक जैसा उल्टा से काम चलते रहेगा जैसे बच्चों को देखिए शुरू से घर में रहा खेलने की आदत हो जाती है बाद स्कूल जाओ बोलते हुए आप आठ साल जाओ नहीं जाऊंगा मैं खेलूंगा आप क्या कर चल और रोते रोते चल रोते रह गए कुछ रहेगा रोना फोना कुछ नहीं चलेगा रो चाहे रोच तो, चाहे तुम ना रो, इन जाना जरूर पड़ेगा पिटाई करके जबरदस्ती ले जाके और छोड़ करके आते। यदि नियमन ना करे तो क्या वो बाल का अनुशासित सकता है अनुशासन ही न करे उखल हो जाएगा उसी प्रकार प्रकृति पर कोई नियमन न करे प्रकृति उ श्रृंखला हो जाएगी नियामक कोई न कोई मानना पड़े तभी व्यवस्था बनेगा वो तो नियामक कौन है उसी को योग दशन कार ने ईश्वर शब्द कहाश्वर ब्रुवते योगा कत वो भी तो पुरुष विशेष है कत नहीं जीवे व्यक्तरह श्रद जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहा जीवों के अपेक्षा से विलक्षणता कहा गया विलक्षण क्या है ये जीव कैसा है शुक्ल कृष्ण अशुक्ल कृष्ण कर्मों से परामृष्ट वो अपरामृष्ट है अविद्या काम कर्म से असंबद्ध ईश्वर और जीव अविद्या काम कर्म से संबद्ध है आगे बताएंगे न प्रकृति पुरुषात पुरुषातिरिक्त ईश्वर कल्पनम अप्रमाणम प्रकृति पुरुष ईश्वर की कल्पना करना अप्रामाणिक है विलक्षण तत्व माना गया है तामेव ईश्वर श्रद्धा प्रतिपादिक्रुति पटती केवल सूत्र ही नहीं बल्कि श्रुति भी है इसके अनुकूल केवल योग सूत्र ही नहीं बल्कि श्रुतियां भी है ईश्वर के अस्तित्व को कथन करने वाली दे रहे श्वेता क्षेत्र में भी है अंतर्यामी ब्राह्मण पूरा ईश्वर का ही कथन कर रहा है प्रधान क्षेत्र प्रधान मैंने प्रकृति और क्षेत्र मैंने जीव इन दोनों का पति इन दोनों का पति मने ईश्वर गुणों का भी ईश्वर इति ही श्रुति ऐसा श्रुति करती है आरण्य के मैंने प्रधान्य में भी असंभ्रमे बिना कोई शंका का बिल्कुल साफ साफ कह दिया क्या अंतर्यामी उपाय अंतर्यामी के रूप में उस ईश्वर का कथन किया गया है प्रधानम गुणसाम्य अवस्था रूपम क्षेत्र जीवा प्रधान श्री क्या लेना गुणों की साम्यवस्था रूपा प्रकृति और क्षेत्र ज्ञान है या बद्ध जीव लोग तेषाम पति ही उनका जो शासन उनके ऊपर शासन करने वाला उनका पालन करने वाला अना पति गुणा सत्ताल है तेषा ईश नियामक है उनका नियामक ले तो इन गुणों का ही परिणाम है ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गुणों का ही परिणाम महत्व महात् अहंकार अहंकार के तमोग तमोश से ऐसे बना हुआ शांति सिद्धांत के अनुसार प्रकृति से महत्व मात, मात से अहंकार हुआ अहंकार कर सात्विक राशि वस्तुओं की उत्पत्ति मानते हैं तो गुणों का परिणाम और ऐसे गुण परिणाम पर कोई नियामक न रहे और कभी ठंडा गर्म हो जाए गर्म ठंडा हो जाए उठा फुलटा हो जाए व्यवस्था पर कौन होगा जल सदा सिद्ध स्पर्शवान हो तेज सदा उष्ण स्पर्शवान हो व्यवस्था कौन करेगा ये जो गुण परिणाम इस के हो रहे हैं व्यवस्थित रूप में हमारा अनुभव होता है इसका पीछे कारण कौन है ईश्वर ही है उसी का के डंडे के वजह से ऐसा प्रण पानी पानी रह जाता है जो है आग आग ही रहता है पृथ्वी पृथ्वी रहती है सारा व्यवस्थित चल रहा है इसे नया को अनुमान करके धृतीय अनुमान का हेतु दिया यदि ईश्वर नाम की जिसमें ना हो ये जितने आकाश जिक्राए नक्षत्र ये वो ग्रह वगैरह ये आपस में टकरा जाते हम कौन तो नियंत्रण करेंगे मित्र ने अपने मन मर्जी दौड़ने लगेंगे वो इधर उधर जाएगा जैसे जो बॉल है तो आप इधर उधर फेंकोगे तो क्या होगा आप दस बॉल ले लो टकर उधर फेंक दो आप नियमन नहीं कर पाएंगे तो उधर लड़ बैठ जाएगा तो इधर को उधर भागे उधर उधर भाग जाएगा ग्रह नक्षत्र इधर उधर मतलब कोई ना कोई ईश्वर का तुम है टकराए कण किया इनका समृद्ध संतान करा रहा है रामायण सर्वाभूतानी महाराज ईश्वर को मान नहीं पड़ता है नियामक मानो, न केवल श्रुति केवल एकमात्र श्वेता नहीं है ईश्वर को प्रतिपादन करने वाली अंतरियामी ब्राह्मणात्मिका ब्रधारण्य श्रुति भी है तामेव वाली प्रतिपत्ति प्रति जानी अब ईश्वर तो हमारे अनुसार तो है अब हमारे द्वारा कहे जा रहे जो ईश्वर जिसका समर्थन में योग का योग सूत्रकार है और श्रुतियां हैं उसके बारे में वादी लोग क्या कहते हैं उसे प्रतिपत्ति देती कोई कहता है वो जो है ना अख्लेश परामृष्ट है योग वाला नहीं आय कहकर नहीं वो नित्य इच्छा नित्य नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न वाला है, है ना आप बोल रहे नित्य इच्छा नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न वाला है वो नहीं आय कहता क्योंकि वो अपने आप को अपने कोई ईश्वर से मान रहे हैं ना वो वेदांत ऐसे नहीं देते ईश्वर नित्य ज्ञानवान है और आप नहीं नहीं नहीं आप भी नित्य ज्ञान स्वरूप ही हैं ज्ञानवान नहीं ज्ञान स्वरूप ही कितना अंतर है उनके और हमारे कथन में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसे पहले उन लोगों के मत बताएंगे कौन क्या कह रहा है ईश्वर के बारे में पहले वो समझो इधानी पतंजलि ना उत्तम नहीं अत्रापि अभी कलहाय देव स्वयुक्ति वाक्यान यथा प्रजाढाति अत्रापि ईश्वर के विषय भी कलहायते लड़ाई करते हैं लोग कौन वादिना, वादि वादी लोग लड़ाई कर रहे हैं कैसे लड़ाई कर रहे हैं स्व स्वा, स्वा ही अपनी अपनी अलग अलग, अलग युक्तियां लेकर अलग अलग तरीके से कथन कर रहे हैं कोई कहता है ईश्वर का शरीर है वो परमाणु शरीर है कोई कहता है ईश्वर की कोई शरीर की जरूरत नहीं है बिना शरीर का सब कुछ कर सकता है अपानिकादो जवनो ग्री का पश्च्य चक्षण चर्णी ये बिना शरीर का सब कुछ कर सकता है कोई ऐसे कहता है कोई वैसे कहता है इसे अपनी अपनी युक्तियां सभी के पास है वाक्य नहीं अपनी अपनी वाक्यों को ढूंढ के रखनी है क्यों ढूंढ रहे हैं यथा प्रतिमा अपनी बुद्धि के हिसाब से अपनी बुद्धि की समझा के अनुसार सभी ने कहीं न कहीं से कोई न कोई श्रुति टूटा फुटा उठाकर रख लिया है क्यों धाढ़ अपनी युक्ति को प्रदान करने के लिए उदाहरण ही कथयंत ही कथन श्रुतियों को अपनी युक्ति को पोषित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं श्रुति के अनुसार युक्ति नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब श्रुति अनुकूला युक्ति नहीं है वो युक्ति के अनुकूल श्रुति ढूंढ के रख लिया है अपनी युक्ति को पुष्ट करने के लिए यही तार्किकों की रक्षा कैसे कौन कैसे कर रहा है उसके बारे में दानी सबसे पहले अपने छोटे भाई पतंजलि को लेते हैं पतंजलि उत्तम ईश्वर प्रतिपाधक क्लेश कामृत पुरुष विशेष हो ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशीर अपरा पुरुष विशेष हो ईश्वर ये है वो कैसा है ईश्वर क्लेश कर्म और विपाक मैंने फल इनकी वासना संस्कारादी से अपराब पुरुष विशेष का नाम ईश्वर इतना सूत्र सूत्र अर्थतः संग्रह करता हुआ श्लोक में कहते हैं क्लेश कर्म जीववत् संयुदेषो भवेदीश्यसंगित जीववत सो ईश्वर असंग देखो छोटा क्योंकि ईश्वर कैसा है जीव के समान ही है, अंतर है? आसंग होता वा जीव वात संबद्ध है और वो क्लेश कर विपाक और उसके संस्कारों से असंबद्ध है इतना ही अंतर क्लेश कर विपाक ही तद आश्रय क्लेश भी नहीं उन प्लेस जन कर्म भी नहीं कर्म का फल फलभूता विपाप भी, भी नहीं जाति आयुर्भोग जन्म भी नहीं है इतना ही नहीं ये चीजें नहीं और इनके संस्कार विशेष हो भवे देश हो कुंभ विशेष ही ईश्वर है वह ईश्वर जीव की सुदृशी है जीव की जैसा ही है वो क्यों वह भी असंगित है ये ये उसमें भी असंगता नाम की चीज विद्यमान है क्लेश अविद्याद्य पंचा क्लेश क्या है अविद्या अविद्याग द्वेश पंच क्लेशा ये पांच क्लेशों को लेना है कर्म कैसे धर्माधर पुण्य और पाप और तय फलम कर्माणि, कर्मी भी कैसे होते हैं कर्म ईश्वर कैसा है अशुक्ल कृष्ण योगिना कारण सूत्र कर्म अशुक्ल कृष्ण योगी ने त्रिविधम इतरेशात्मक जो कर्म है वो योगियों में होता है और त्रिविधम इतरे शुक्ल कृष्ण और मिश्र ये तीन प्रकार का योगी से भिन्न आम मनुष्य में होता है योगी अपने योग योगाग्नि के द्वारा इन कर्मों को नष्ट कर लिया है था ज्ञानाग्नि से आप ज्ञान योगी नष्ट कर लेता है योगाग्नि के द्वारा योगी भी अपने कर्मों को नष्ट कर देता है इसलिए कहते हैं कर्म तीन प्रकार के हैं शुक्ल कृष्ण मिश्र इन तीनों से रहित है जब शुक्ल नहीं है कृष्ण नहीं तो मिश्र भी नहीं है ऐसा पुरुष विशेष ही योगी है शुक्ल मने सा्विक कर्म कृष्ण मने तानसिक कर्म और मिश्र मन राजना त्रिवेद मित्रितानी इस प्रकार से सूत्रित किया गया है पुरुष होता है तर विपा का और इन मूल कारण जड़ का होने के कारण से कर्म मूल क्या कर्म इसके वजह से कर्म का फल भी भोगना पड़ता है फल क्या है जाति आयुर्भोग जाति मन जन्म आयु मने जन्म के पश्चात शरीर की जो है वत काल स्थिति कर दिया गया है और उस काल में होने वाला का रुपा, भोग भी तय जाति, कर विपाक फल विशेषाह तद आशय और उनका आशय मतलब ते संस्कार उनके जो संस्कार है वासनारूपण सुप्त कुछ है वो सारे के सारे दि भी असंस्पृष्ट उन क्लेशादि असंस्पृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर भवति। सो भी जीवव असंग छिद्रूपस्था वह भी जीव के समान असंग है और चैतन्य रूपा है वह जड़ नहीं है माना असंग्रूप कथम नियंत्रित तो समस्या होता है जिसके अंदर असंगता आ गई उसके अंदर उदासीनता आ जाती है और नियामक नहीं हो आप अपने किसी भी चीज के साथ संग ही नहीं है आसक्ति नहीं रह जाए असंगता आने का मतलब ये आप केंद्र उदासीनता उदासीनता आएगी तो आप नियमन नहीं कर सकते देखते रह जाओगे कि जानते दृश्य आने जाने वाला आगम आप आयो नित्य स्थान ये आया वो गया वो आया ये हो रहा वो हो रहा है पड़ता है वो अपना में मस्त रहता, देखते रहता है दृश्य उसकी मिथ्या चिंतनपुर को अपने आप निर्लिप्त होकर असंग होकर के उदासीन भाव में स्थित रहेगा वह तो ऐसा करो भी बोलेगा नहीं ऐसा ना करो भी बोलेगा नहीं चुप तो यदि आपका ईश्वर असंग है फिर उदासीन भी होगा उदासीन होगा तो नियामक कैसे हो सकता है वो नियमन नहीं कर सकता नियमन करने के पीछे उसके अंदर क्या है? कुछ नियम के प्रति अपना कर्तव्य की भावना होना जरूरी है संबंध जरूरी है संबंध के बिना नियमक तो नहीं आ सकता इससे बहुत सुंदर शंका है यदि आपका ईश्वर असंग रूप ही है फिर उसके लिए नियंत्रित्व तो नहीं आ सकता है कैसे हो सकता है तथा पुंभ विशेषकता घटते अश नियंत्रता अव्यवस्थ बंद मोक्ष के आधार पर हम करें अनुमान आदि से नहीं हो सकता यह अन्य अनुपत्य प्रमाण क्यों अन्य है क्या चीज अन्य उपन्न नहीं होगा ईश्वर को नहीं मानने पर कौन सी व्यवस्था बिगड़ जाएगी कद और मोक्ष व्यवस्था बिगड़ जाएगी प्रकृति अमुक बंद देवे प्रकृति अमुक मोक्ष देवे व्यवस्था कौन करेगा व्यवस्था तो ईश्वर ही करेगा अरे ईश्वर के बिना अव्यवस्था बंध मोक्ष बंध अव्यवस्थित हो जाएगा यह आपत्ति आएगी यह अन्यथा आपत्ति तव तो। यदि ईश्वर तत्व को तो नहीं मानोगे बंध और मोक्ष अव्यवस्था की आपत्ति आपके सामने आ जाएगी या नहीं कि आपके कर्म कर्मों के हिसाब किताब रखने वाला और उसके अनुसार बंद मोक्ष को व्यवस्था देने वाला कोई चेतन जीव तो मानना पड़ेगा ईश्वर को मानना पड़ेगा दैवानुग्रहितों का मतलब ही क्या ईश्वर की कृपा से ही हमारे मनुष्यता है कि मोक्ष सत्ता है महावर्षि प्राप्त होगी मोक्षा ईश्वर कृपा क्यों नहीं होना ही अगर ईश्वर की व्यवस्था मानना ही पड़ता है तभी तो बंद और मोक्ष व्यवस्था बन सकती है तब तो आप कहेंगे फिर यदि बंद और मोक्ष रहा है व्यवस्था कर रहा है और फिर निमित्त हमारे कर्म आज को मानेगे नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी फिर सबको एक साथ इस नहीं देते ईश्वर एक साथ मुक्त करते कृपा है कृपा सागर दया सागर कहते हो आप कैसी कृपा सागर कैसा दया सागर हो आपको दुखी ही देते रहता है तब तो कहना पड़ता है वो हमें दुख देता है न सुख देता है हमारे कर्मानुसार दुख सुख की व्यवस्था कर देता है योगक्षेम वहाम्य हम आप योगक्षेम को वहन करके लाके देता है तीसरे कहते कि देखो या कोई आपत्ति नहीं है कुंभ विशेष होने के कारण से व्यवस्थापकत्व नियामकत्व उसके अंदर आ सकता है जैसा बद्ध पुरुष व्यवस्थापक बन सकता है तो वह मुक्त ईश्वर भी व्यवस्थापक बनता है पुरुषत्व सामान्य आता योगी ने क्या था पुरुष विशेष ही ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर और पुरुषत्व का एक धर्म है नियामकत्व स्वानुशासित होना परानुशासन करना ये दोनों पुरुष का धर्म हर जीव का धर्म स्वभाव ठीक स्वयं अनुशासित रहे सर्वश्रेष्ठ है परानुशासित रहता तो पशुवत्न है तो अनुशासित्व तो तो अच्छा चाहे परानुशासित रह चाहे तो स्वानुशासित्व तो दोनों ही अच्छा है लेकिन अनुशासित रहना ये बिल्कुल खराब अनुशासन है ना इसे अथ शब्दानुशासन अथ योगानुशासन सब लोग क्या बोलते हैं अनुशासन, अनुशासन में रहना चाहे पर से अनुशासित हो स्वयं अनुशासित रहें परानुशासित अधम है स्वानुशासित श्रेष्ठ होता है किसका कहे भी ना आप अपने आप चार बजे उठे अब दूसरा देखेगा मतने क्या सोचेगा वो डर के मारे को थोड़ा मन ठीक तो स्वयं अपने कल्याण समझ करके जल्दी उठें जल्दी काम करें दूसरे का कहने क्या जरूरत दूसरा देख रहा है इसलिए हम जल्दी उठेंगे तो जरूरी ऐसे भी उठ जाए दूसरे का भाई उसको तो अनानुशासन कर दूसरे का भाई, दूसरे का अनुशासन से हो गया। इसे कहते देखो कि ये जो बंद मौसम व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी यदि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ईश्वर से नियंत्रित्व अनभिप गोष मह ईश्वर को नियंता करके स्वीकार नहीं करेंगे दोष यही होगा बंद और मोक्ष व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो फिर पूछता है असंग ईश्वर में नियंत्रित में क्या प्रमाण असंघसी ईश्वर से नियंत्रितम निष्प्रमाणतम कित्या संख्या तो भीषास्मा सत्या है नियामक स्पष्ट कर रहे ब्रह्म में भी नियामकत सिद्ध कर रही स्वादितव आदावसंग पर आत्मन श्रुतं त्युक्तम्य क्लेश कर्माद्य संग बल्कि जिसमें नहीं है ना वही वास्तविक सं्य होगा सम्य जिसमें क्लेश कर्म विपाक है उसमें मैंने क्या कुछ लोगों के प्रति मोह रहेगा सभी के प्रति समानसंगता नहीं रही, सभी के प्रति समान रूप असंगता रहेगी तो वह निष्पक्ष भाव से नियामक बन सकता है और मोह बन जाएगा तो समय नियामको जब स्कूल में टीचर है और उसका बेटा भी बैठा है वहां पढ़ रहा है दूसरे लड़के भी हैं और तो क्या करें? दूसरा लड़का पदमाशन डाटेगा पीट भी देगा। अब अपना करेगा तो तेटु। तेटु। देगा। देगा नहीं नहीं। है ना? निष्पक्ष नियामक आएगा पुत्र मोह निष्पक्ष नियामक नहीं और ईश्वर भी निष्पक्ष नियामक इसीलिए उसके पास क्लेश कर्म विपा का जिसमें क्लेश कर विपाक और आशी होगा उसी में क्या होगा भेदभाव तो आ जाती है अगर हम जिस ईश्वर को मानवेश्वर कैसा है क्लेश कर विपाक का असंसृष्ट होने के नाते निष्पक्षित करते भीषास्मादित्य मालो असंगस्य परत्म श्रतम असंग परमात्मा शुद्ध ब्रह्म में ही भीषास्म इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट ही नियामकत्व का कथन सुनने को मिलता है और अस्य क्लेश कर्म आदि असंग का असंगम होने के नाते संबंध न ना होने के नाते उसमें विशुद्ध नियामकत्व तो संपन्न हो सकता है वास्तविक नियामक हो सकता है इसलिए कई आश्रमों में नियम कैलाश आश्रम है वहां नियम और मंडलेश्वर जो भी होगा वो तो अपना कोई शिष्य बना नहीं अपना कोई शिष्य नहीं वो दूसरे दूसरे के नाम पर नहीं होगा इसलिए शायद क्यों में सोच समझ करके ऐसे तो क्या होता जो अपना शिष्य होंगे उसको तो तो छोड़ देगा आश्रम में जो दूसरे का शिष्य आए पढ़ने के लिए उनको ना रगड़ा देगा परेशान कर देगा ऐसी विषमदाना आ जाए व्यवस्था या में, में तो जाता ना मेरा शिष्य है यह आजकल के गुरुओं में आजकल के गुरुओं में जाता है मेरा शिष्य अब इस मोह में से क्या होता है फिर उसकी प्रमाद को सुधारने का प्रयास नहीं होता दूसरे छोटा प्रमाद आसम से में निकाल दोगे और उसका प्रमाद में तो होता है देखा गया इसीलिए जो क्लेश कर्पाक आशय से विशिष्ट पुरुष होगा वह चाहे सन्यासी हो चाहे कोई भी हो उसमें निष्पक्ष निस्वार्थ नियामकत्व तो नहीं हो पाता अतः एक ऐसा सारा संसार को संचार करने वाले को मानना पड़ेगा जो कैसा होगा निष्पक्ष और निस्वार्थ रूप नियामकत्व तो करता होगा और वह कैसा होना चाहिए इसीलिए क्लेश कर्विपाशय से असंश्रिष्ट तो योग सूत्र सारी करते हैं कह दिया तो पैसा है है है वह पुरुष पुरुष विशेष होता हुआ उसमें का न होने के कारण से निष्पक्ष तन हैंगीकर मान लो ग क्या नहीं, नहीं, नहीं। युक्तम कहा बात युक्त भी है क्यों जीव धर्म से भावा तो जीव का जो धर्म है क्लेश आदि ईश्वर में आते उसमें नियामकत्व मानना निष्पक्ष स्वतंत्र निस्वार्थ तो नियामक आदि मानना कुछ इधर कह दिया फिर नियामक का तो कुछ भी कर सकता है कर्तमक था कर तुम कह दिया था ईश्वर में लेकिन वास्तव में अन्यता करेगा बिना वो तो कभी नहीं करेगा अनुवर्तन तो कर भगवान ने क्या कहा मैं गलत करूंगा तो ये क्या करेंगे दुनिया के मेरा ही अनुवर्तन करेंगे श्रेष्ठ पुरुष गलत रास्ते तो में चल दे तो सारे का पीछे पीछे ये न महापुरुषों का तथ्य महापुरुष ऐसे में तो मैं भी ऐसे जाऊंगा यही तो हुआ है महापुरुष कबीर महापुरुष गुरु नानक महापुरुष अमुख महापुरुष अमुख उन्होंने गड़बड़ कर अवैध धर्म को अपनाया संस्कार को छोड़ दिया अवैध की शाखा को पकड़ दिया पूरा अवैध को तो नहीं पकड़ा वैदी टुकड़ा है स्मृति वो स्मृति को लेकर गया उसे भी हिस्सा उसे भी अपने अनुसार लेकर के चल गया सारी गड़बड़ियां इसलिए वो अन्यथा कर नहीं सकता हम लोग ही अन्यथा कर यदि सामर्थ्य तो उसके पास भी है हमारे पास भी है हम सामर्थ का कर दुरुपयोग करके कर अन्यकरण कर लेते हैं और सामर्थ का सदुपयोग करके कर अन्यकरण होने से रोकता है अधर्म का दमन करके धर्म की स्थापना करनाधर्म होने देना चाहता है क्या खुद अदम नहीं करना चाहता और अर्दम करने वालों को दंडित करना तीसरे ईश्वर की ही ईश्वरोत्त ही विशेषता सामर्थ्य होता हुआ भी उसका वैसा उपयोग नहीं करेगी